मुस्कुराते रहोबन सुनतेम शांति नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बी के दिव्या जी वासीम से आई हैं और वो अपना ब्रह्म कुमारी से जुड़ने का जो अनुभव है वो साझा करने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से दिव्या जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति ओम शांति ढेर सभी मेरे सुनने वाले चाहने वाले प्यारे प्यारे भाई बहनों को मैं बस इतना अनुभव सुनाना चाहती हूँ कि मुझे कभी पता ही नहीं था हाँ मैं सोचती थी कि भगवान मुझे मिलेगा क्योंकि जो भक्ति मार्ग में भक्ति हम करते हैं सुनते हैं तो फिर भगवान मुझे भगवान को मिलना था तो भगवान को भी मुझे मुझसे मिलना है वो पता नहीं था मुझे तो जैसे एक बार मैं सत्संग सुनने गई तो भागवत कथा सुन रही थी तो उसमें सुन के आ गई कि भगवान है ना ऋषि मुनियों को द्वापर में 100 साल लगते थे भगवान से मिलने के लिए और कलयुग में है ना मनुष्य को एक सेकंड में एक मिनट में भगवान मिल जाएगा ये जब मैं कथा से सुन के घर आई तो मेरा विचार सागर मतलब विचार चलने लगे कि अरे भगवान एक मिनट में मिलेंगे वो भी कलयुग में अभी तो मेरी उम्र हो रही है पैंतीस साल अभी फिर भगवान आएगा मैं जैसे सोचती थी कि राम के रूप में भगवान आएगा और भगवान अगर आएगा अभी तो जन्म भी नहीं लिया है जन्म लेंगा बच्चा बनेगा फिर बड़ा होगा तब तक तो, तब तक तो मैं मर जाऊंगी तो मैं भगवान से कैसे मिलूँगी <laughs> <laughs> तो मेरे अंदर इतने सारे वो बार बार वो विचार आ रहा था बार बार तो अभी मैं मिलूं तो कैसे मिलूं भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे ये विचार बार बार चल रहे थे तो न्यूज़ आई घर पे कि ओम शांति का माउंट आबू से भाई जी आए हैं आप आइए तो जहाँ मैं सत्संग सुनने जाती थी वो महात्मा जी कहते थे कि देखो तुम रोज़ यहाँ कथा सुनने आती हो ना तो कभी भी अगर न्यूज़ आए कि शहर में कहीं भी कोई भी दूसरे गाँव से शहर से या कहीं से भी आया हो तो उसका सुनने चली जाया करो तो फिर हम जल्दी तुरंत जाके पहुँचे वहाँ हमको मैसेज मिला कि अगर तुम अभी तुम जमीन पे बैठे हो अभी तुम्हें भगवान अपनी गोदी में बिल्डिंग में बिठाना चाहता है तो तुम तैयार हो तो हमने कहा हाँ तो फिर राजयोग कोर्स जिसका नाम ऐसे बोलते हैं ना कि रहा यानी राजयोग शिविर बोलते हैं सात दिन का एक एक घंटा हमको देना पड़ता है तो फिर वो कोर्स करो तो भगवान तुमको ज़मीन से उठा कर, एक मंजिल पे अपनी बिल्डिंग तुमको दे देगा यहाँ के लिए तो हम हमने तो मान लिया क्योंकि संस्कार वो थे बचपन से और जैसे ही राजयोग कोर्स किया तो उसमें पहले दिन पे ही हमको पता लगा कि ये राज ये राज क्या है ये राज तुम्हारे तुम्हारी स्टोरी है मनुष्य की स्टोरी उसमें तुम यहाँ धरती पे आई हो क्या करने आई हो क्या कर रही हो और तुम्हें क्या करके जाना है तो ये अगर हमको मौका मिल रहा है तो क्यों ना हम जाने? और एक बात तो हम अच्छी बताते रहते हैं अभी कि वो कोर्स करने के बाद हम मैं पक्की पक्की अभी भगवान की बच्ची बन गई हूँ जैसे कैसे अगर दुख होता है तो हम किसी से भी शेयर करते हैं तो समझता नहीं है ना और सुनने वाला हमारा दुख पूरा सुन नहीं सकता है तो हम कैसे उसको सुनाएं तो वो हमारा पूरा दुख सुनने वाला कौन है एक भगवान है तो समझता नहीं अरे हमारा दुख तो कम हो नहीं रहा है करूँ तो क्या करूँ तो राजयोग कोर्स के बाद मुझे पता लग गया मेडिटेशन से कि मैं भगवान से मेरा पूर् पूरा जो भी मुझे दुख की फीलिंग आ रही है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो मैं बता सकती हूँ तो जैसे जैसे मैं बताने लगी बताने लग गई तो मेरा सुनने लग गया मेरा मीठा मीठा भगवान और मुझे मीठी बच्ची बोल के एक लेटर भी रोज़ लिखने लग गया और वो लेटर मैं आज रोज़ सुनती हूँ और आप सभी को भी कहती हूँ कि ये कोर्स आप भी कीजिए और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ़ वो जो ब्रह्म कुमारी सेंटर हैं वहाँ आप सात दिन के लिए जाइए तीन दिन का सिर्फ़ आपको और आ, आ, मतलब उनके साथ बैठ के आप उनसे मेडिटेशन सीख सकते हो कि भगवान तो मेरे साथ बात करते हैं पर मैं अपना बोलना चाहती हूँ वो कैसे बोलूं तो जो भगवान हमको रोज़ लेटर लिखता है ना मोबाइल के ज़रिए भी आप बीस मिनट सत्रह मिनट पंद्रह मिनट पढ़ के उसमें से आपको फिर आपके आप कैसे आप भगवान के साथ बातें कर सकते हो भगवान आपको क्या कहना चाहता है ये सब शुरू हो जाएंगा धन्यवाद सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और अभी हमारे साथ सुशीला जी है औरंगाबाद से वो भी अपना आध्यात्मिक अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं जी सुशीला जी स्वागत है आपका ओम शांति नमस्ते ओम शांति तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि टाइम बहुत कम रहा है आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए अभी नहीं तो कभी नहीं मैं अपने अनुभव आपको बताऊँगी ना तो आपके आंखों से आंसू आएंगे मेरी जिंदगी मतलब ये सोचिए कि मतलब दुखों से भरी थी मैं सोचती थी कि भगवान मुझे कब मिलेंगे और मैं कब उनसे क्वेश्चन करूंगी कि भगवान मैंने इस जन्म में तो ऐसा कुछ नहीं किया है लेकिन मुझे ऐसे दुख क्यों मिल रहे हैं हमेशा यही सोचती थी कि जब मैं ऊपर जाऊंगी तो भगवान से यही क्वेश्चन करूंगी कि भगवान जी क्यों क्यों का जवाब मुझे पंद्रह सोलह साल बाद मिला वैसे तो ज्ञान पहले से ही था लेकिन उतना नहीं था नहीं। लेकिन सोलह सत्रह साल बाद मुझे बाबा का ज्ञान मिला उसके बाद में मुझे पता चला कि जो भी मेरे जीवन में जो भी दुख थे कष्ट थे आज मैं उन्हीं के कारण भगवान को पहचान पाई वरना कहीं सुखों के झूले में होती तो भगवान भाग, को नहीं जानती मुझे वही स्वर्ग लगता है लेकिन अब मैं जानती हूँ कि भगवान अपने लिए जो भी करता है वो बहुत अच्छा करता है मैं बोलती हूँ अगर मुझे दुख भी मिले ना कोई बात नहीं मुझे कितने भी दुख हो ना मैं कोई शिकायत नहीं करती पिछले मेरे जो भी मेरे साथ में जो भी हुआ लेकिन मैं सोचती हूँ कि चलो जो भी हुआ मेरे इसमें वो मेरे लिए बहुत अच्छा था और भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा कि ये ऐसे नहीं आएगी तो मैं आ गई हूँ और मैंने भगवान को जाना और जब से जाना मैंने तब से तो भगवान ऐसे मुझे झूले में ही ऐसे रखते हैं ऐसे लगते हैं जैसे मेरे साथ चलते हैं अगर सामने काटा भी हो तो ऐसे लगता है पहले ही मुझे सूचित कर देते हैं कि कुछ तुम्हारे साथ होने वाला है और मैं सोचती हूँ कि मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ फिर मुझे पता लगता है कि अरे इसमें भगवान कुछ मेरा कुछ अच्छा ही सोच रहे थे इसीलिए ये नहीं हुआ और फिर उससे अच्छा हो जाता है मेरा काम और जब से मैं भगवान के साथ में चल रही हूँ तब से उनका अनुभव कर रही हूँ मेरे बच्चे भी इससे जुड़े हैं वो भी मेरे बच्चे भी ज्ञान सुनते हैं और अ, मेरे बच्चे भी ये मान लूँ कि मतलब दुनिया के बच्चों से बहुत बेहतरीन है अभी मैं उन्हें छोड़ के भी कहीं जाऊँ तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं रहती कि मैं कैसे बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ hmm. कहीं सेवा में जाओ या मधुबन में जाओ या कहीं भी जाओ तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं ऐसा लगता बाबा मेरे बच्चों की देखभाल कर रहा है जैसे मेरे बच्चे हैं ऐसे बाबा के बच्चे हैं और बहुत से उसके बाद में भी दुख आए परेशानियाँ आई लेकिन बाबा हमेशा साथ साथ चलते थे मैं जो hmm. सोचती थी बस मैंने सोचा और हुआ hmm. फिर मैं सोचती हूँ हर इंसान को मैं यही कहूँगी पॉजिटिव रहो अच्छा सोचो आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो बस अच्छा सोचो आप आपके साथ में अच्छा होगा और क्या कहूँ मेरे पास शब्द नहीं है इतनी बाबा की महिमा में बोलने जाऊँगी तो मेरे शब्द कम पड़ेंगे मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ है मतलब मैं इतना खुश हूँ इतना खुश हूँ मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या मिल गया मैं सब कुछ मिल गया बोलते ना बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा के शब्द है पाना था सो ऐसे मेरा भी है कि अभी कुछ नहीं चाहिए बस लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप भी भगवान को पहचानो सभी का पिता एक ही है फिर भी हम क्यों भटक रहे हैं इधर उधर अभी पहचानने का समय आ गया है अगर अभी नहीं पहचानेंगे तो कब पहचानेंगे सबके दुखों का निवारण करने वाला सिर्फ एक ही है परम पिता शिव परम आत्मा जिसे हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं और पहचानो भगवान को कि भगवान धरा पे आ चुके हैं और फिर बाद में नहीं कहना कि हमें आपने बताया नहीं फिर बहुत देर हो चुकी होगी अभी नहीं तो कभी नहीं प्लीज दोस्तों प्लीज प्लीज जल्दी से आ जाओ भगवान के घर ब्रह्मकुमारी सेंटर पर सात दिन का कोर्स कीजिए इसी के साथ में अपने शब्दों को विराम दूंगी ओम शांति ओम शांति चलिए बहुत, <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शीला जी आपने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया तो चलिए मित्रों आशा करूँगा की आपको अनुभव सुनकर कहीं ना कहीं आपको भी मन कर रहा होगा की हमें भी इस तरह का अनुभव करना है तो निश्चित तौर पर आप भी जल्दी से इस कार्य को करें और अपनी जीवन को अच्छा बनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, रहो नमस्कार, मैं रजनी बहन जीन ऐसी पानी बहुत कीमती है इसे बचाएं और बारिश के पानी का भी उपयोग करें आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो प्यार ना प्यार करते शांति नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी हमारे साथ अर्चना जी है नागपुर से वो अपना आध्यात्मिक अनुभव हमें सुनाने वाले हैं जी अर्चना जी स्वागत है आप थैंक भाई जी ओम शांति मेरा लौकिक नाम अर्चना नागपुर भंडारा डिस्ट्रिक्ट बेटाड़ा एक छोटा सा गांव जी तो एक साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ जहाँ हम छ भाई बहने थे पाँच बहनें थी और भाई नहीं था तो भाई के लिए जो दादी दादी जी थे उन्हें लड़का और लड़की के बीच में थोड़ा अंतर मुझे दिखाई देता था तो जब मैं एटीन इयर्स की थी तो मैं ट्वेल्थ में थी तो मेरी दीदी की जब शादी सेट हुई तो मेरी भी अचानक शादी सेट हुई लेकिन मुझे शादी नहीं करनी थी मुझे बहुत पढ़ना था लेकिन गाँव में ऐसी कोई सुविधाएँ नहीं थी वहाँ जहाँ मैं पढ़ने के लिए जा सकूँ कोई साधन अवेलेबल नहीं थे तो अचानक एकदम शादी का रिश्ता दीदी के शादी जुड़ने के बाद आया तो मुझे थोड़ा सा जो नेबर्स थे उन्होंने मुझे मनाया शादी के लिए कि आपके जो युगल है वो लेक्चरर थे जूनियर कॉलेज में तो मुझे लगा ठीक है पढ़ाई के लिए मैं आगे बढ़ सकूँगी तो शादी के लिए हाँ किया और एकदम अचानक सडनली आठ दिन के अंदर ही शादी हुई क्योंकि दीदी के पहले से शादी जुड़ चुके थी तो ये जो था शादी होने के बाद गांव में पढ़ने के लिए कि कोई ऐसा मुझे चांस नहीं मिला तो मैं जैसे भगवान जी से अकेले में इसे बात करती थी कि भगवान जी मैंने ऐसे कोई सी गलती की थी जो मुझे पढ़ने के लिए नहीं मिला मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ तो मैं अकेले बातें करती थी hmm. तो नाइन्टीन नाइन्टीन टू वन में पहली बेटी तो नाइन्टीन नाइन्टी में हुई और सेकंड जो थी तो एक था कि जहाँ लड़कियां होती हैं तो बचपन से ही एक था कि हाँ लड़के का अलग ही कुछ होता है तो दूसरी लड़की के समय मुझे ऐसे लगता था कि मुझे बहुत ज़्यादा भक्ति पूजा करनी चाहिए ताकि भक्ति का फल भगवान जी मुझे बेटे के रूप में मिलेगा तो मैं बहुत ज़्यादा पूजा बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी इतनी कि दिन भर में भूलती नहीं थी और दुर्गा माता जी को मैं बहुत ज़्यादा मानती थी दिन भर उनकी आराधना करना आरती करना कोई भी ऐसा समय खाली नहीं रहता था जो मैं उन्हें याद ना करूं, लेकिन जब 2002 में मुझे दूसरी बार लड़की हुई तो एकदम मुझे हादसा जैसे लगा और लेकिन मुझे उस समय लगा कि कोई बात नहीं लड़की हुई तो लेकिन कहीं ना कहीं वो बात अंदर इतनी डीपली चली गई थी तो मुझे नींद नहीं आई और वो नींद इतने दिन तक की एक दो महीने हो गए मुझे नींद नहीं आई मैं ना सो सकती थी ना खा सकती थी सारी चीज़ें अवेलेबल होने के बाद भी तो मैं भगवान से कहती थी कि मैंने इतनी ज़्यादा पूजा की तो मुझे शक्ति क्यों नहीं मिली मैं खुद को मनाना चाहती हूँ सब सारी चीज़ें है लेकिन मेरे अंदर पावर क्यों नहीं है लेकिन वो रात में जब सोती नहीं थी तब मुझे एक चेक करने का या कुछ अंदर में एक समझ में आया कि जो बाहर की चीज़ें दिखाई दे रही है ये हमें आंतरिक शक्ति या खुशी दे नहीं सकते और मैं रात रात इतनी डर नींद नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चली गई थी नहीं, और नहीं, किसी ने आकर कहा कि आपका ऐसा ही रहेगा और आप नींद नहीं करोगे तो आप पागल हो जाओगे तो जैसे ही उन्होंने कहा कि आप पागल हो जाओगे तो मैं बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि मैंने देखा था कि कोई कोई लेडीज़ को मेंटल होने के बाद कैसे रास्ते से घूमते तो वो डर जब देख दे वो पिक्चर्स मेरे सामने आने लगे और इतना डर अंदर तक चला गया कि उस समय मैंने बहुत ज़्यादा सुसाइड करने की कोशिश की कि और दुनिया के बहुत ज़्यादा थॉट्स आते थे कि दुनिया कैसे कलीयुगी दुनिया कैसे दृष्टिकोण होता है एक लेडीज़ की तरफ़ देखने का तो मैंने अपने को सुसाइड uh, करने के लिए बहुत ज़्यादा प्लान किया कुछ ना कुछ करती रहती थी लेकिन यूगल थे बहुत अच्छे थे वो बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे तो कहीं ना कहीं लगता था कि मुझे भगवान ऊपर से कहीं ना कहीं बचा रहा है एक बार मैंने गोली का जैसे नींद के दस गोलियों का पैकेट भी नींद की गोली खा ली अच्छा। तो ऐसे कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा करती थी कोई कुएँ के पास जाती थी तो मेरे थाट्स चेंज हो जाते थे कुएं में पानी नहीं होता था तो मैं वापस आती थी और मुझे लगता था कि मुझे कुछ नहीं होगा फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ गया हॉस्पिटल में लेकर गए मनोरुग्न मनोरुग्न तज्न के पास लेकिन जब आती थी तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के कारण मैं सो सो नहीं सकती थी भगवान से बहुत ज़्यादा बोलती थी और वो थाट्स याद आता था कि जो हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है जो होगा बहुत अच्छा होगा भगवान से कहते थे कि इसमें क्या अच्छा होगा मैंने तो इतने भक्ति पूजा की लेकिन मेरे साथ तो इतना मैं इतने दर्द में हूँ इतने तकलीफ में हूँ तो कोई ना कोई ऐसे एक फिर ऐसा सेकंड आया कि जैसे जल्दी जल्दी में मैं भोजन कर रही थी खाना खा रही थी कुछ अलग टाइप से तो लगा कि आपके अंदर क्या रावण है इतने जल्दी जल्दी जल्दबाजी में खाना खा रही है बस मुझे वो थॉट आया और ये लगा कि क्या मैं जैसे सोच रही हूँ मैं वैसे बनती जा रही हूँ जैसे पागल कि किसी ने कहा तो वही थाट आ रहे रावण बोले तो वही थॉट आ रही है क्या हो रहा है तो मैं कुछ ऐसे तो नहीं बन जाऊँगी सोचते सोचते तो बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में चली गई बहुत ज़्यादा डर में चली गई और कहीं ना कहीं घर के लोगों को भी ये शब्द बोलती थी कि पता नहीं मैं मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसा और वो बोलते थे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा तो एक दिन की बात है मैं बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर से एक आवाज आई कि नहीं सब अच्छा होने वाला है अंदर का रावण मरने वाला है और उसी समय ये एक अनुभव होता था कि जो निगेटिव थाट्स वो चलना बंद हो गए और मैं जैसे ऊपर में ऊपर के मंचिल पर जाकर बैठती थी और ऊपर आसमान की तरफ देखती थी और मुझे कहीं ना कहीं ये हो रहा था फील हो रहा था उस समय के भी भगवान आया हुआ है और वो रावण मरने वाला है भगवान आया हुआ है तो मैं बोलती थी कि भगवान आया है तो ये रावण मरेगा मैं भगवान को देखूंगी तो अंदर का वो डर भी ये करता था नहीं नहीं आप तो भगवान को राम को तो देख ही नहीं पाओगी आप नहीं देख सकते भगवान को तो मैं और ज़्यादा बहुत डरती थी लेकिन ऊपर जाकर गच्छे पर जाकर जब बैठती थी भगवान की तरफ और बहुत समय तक देखती रहती थी भगवान आया है भगवान आया है मुझे इसे कहीं ना कहीं टच हो रहा था कि भगवान आया है कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन तब से मेरा डिप्रेशन खत्म हो चुका था मैं ऊपर से निहारते रहती थी आसमान तरप, की तरफ और बहुत की अनुभूति फील हो रही थी धीरे धीरे एक दिन मेरी जो लौकिक दीदी है बड़ी दीदी वो मुझे अपने गांव में से लेकर गई और मुझे बहुत विश्वास था क्योंकि वो भी बहुत भक्ति पूजा करती थी तो मुझे लगता था कि उसके पास जाऊंगी तो मैं ज़रूर ठीक हो जाऊंगी क्योंकि वो दुर्गा की बहुत पूजा करती थी तो उसके घर में जाकर फिर एक दो महीने रहने के बाद जब मैं घर में आई तो मेरे अंदर बहुत सुधार आ चुका था मीन्स मेरा वो डर तो खत्म हो चुका था जो डिप्रेशन था वो ख़त्म हो चुका था ऐसे ही फिर लेकिन थॉट तो आते थे क्योंकि क्या हुआ था जब बच्चे बच्चे छोटी थी तब उसको ना दूध पिलाती थी दोनों बच्चे को मारती पीटती थी और कहती थी कि पता नहीं ये भी जब से जन्म हुआ है मेरे क्या हो रहा है मेरे साथ में तो मेरा कुछ भी ध्यान नहीं रहता था उनके साथ कुछ भी उनका ध्यान नहीं रखती थी तो मेरा मन फिर बाद में बहुत अंदर से फील हो रहा था कि मैंने बच्चियों को बहुत मारपीट की और अच्छा नहीं किया मैंने तो अंदर से वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता था मुझे लेकिन एक बार एक हमारे साइड में ब्रह्म कुमारी बहन रहती थी वो बहुत बार मुझे बताती थी ब्रह्म कुमारी के बारे में लेकिन मैं बोलती थी अभी तो थोड़ा टाइम नहीं है बच्चों की पढ़ाई काम वगैरह ही रहते हैं लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे ज्ञानामृत दी और ज्ञानामृत मैंने टेबल पर रखी थी और बच्चा जैसे के जी वन में थी फर्स्ट स्टैंडर्ड में बड़ी बेटी थी उनका होमवर्क होने लेने के बाद जब ज्ञानामृत पुस्तिका मुझे टेबल पर दिखी तो मुझे लगा चलो पढ़ लेते क्या है देखते इसमें क्या है तो वो ज्ञानामृत हम हमने, हमने जब देखा तो वो पेज निकल गया मम्मा का अनुभव था वहाँ और मम्मा का अनुभव में वो पॉइंट्स था कि जब मम्मा को नींद नहीं आई तो उन्होंने पूरी रात भगवान को याद किया तो मुझे वो पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत ज़्यादा तब टेंशन में थी मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता था कि मैं मैंने अच्छा नहीं किया है तो वो तब जब वो मम्मा का अनुभव सुना तो मेरे मन में एक अंदर से शक है और मुझे लगा कि अभी मैं कभी भी टेंशन नहीं लूंगी चाहे कुछ भी हो जाए जो मेरा पास्ट हो चुका है लेकिन अब तो टेंशन नहीं लूँगी और मैं रात के बारह बजे थे जो हमारे घर में मंदिर है उसमें जाकर बैठ गई भगवान के मंदिर में अकेली और भगवान को जैसे देखते रह गई और अंदर से सोच लिया कि कुछ भी हो जाए टेंशन नहीं लेना है फिर मुझे लगा कि अभी मुझे भगवान को ढूंढना है तब मैंने भगवान कोई चीज जो नहीं हुई मेरे मन के अनुसार ये ध्यान में आया था कि कोई इच्छा के अनुसार कोई बात नहीं होती तो हमें दुख की प्राप्ति होती है तो मुझे लगा अब मुझे कोई नहीं कुछ भी नहीं चाहिए जीवन के अंदर बस एक भगवान की भक्ति करने भगवान को प्राप्त करने के लिए मुझे लगा भाई भगवान को कैसे प्राप्त करूँ क्या है उसका मुझे लगा फिर गुरु को गुरु के बिना भग भगवान, भगवान तो नहीं मिल, मिल सकेंगे तो मेरे मन में तभी थॉट आया कि चलो आसाराम जी बापू थे उसको मैं गुरु बना लेती हूँ दीक्षा लेती हूँ हु। तब हमारे ने साइड में एक रहते थे भाई जी उन्होंने कहा कि आप कृपालू महाराज की दीक्षा लो इनसे ये अच्छे हैं तो मैं मेरे मन में ये आया कि कौन किसको दीक्षा लेनी चाहिए फिर ये मेरे मन में एकदम थाट आया एकदम ऊपर से वो आवाज आई कि क्यों ना मुझ भगवान को ही वो परमात्मा उसको ही मैं अपना सदगुरु बना लूं जो गुरुओं का गुरु है और वो मुझे तो सही राय दिखाएगा।, दिखाएगा कभी मैं मुझे भटकना नहीं पड़ेगा तो फिर मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं उस परमात्मा को सदगुरु बनाना है लेकिन कैसे करूं तो मैंने भगवद्गीता मेरे मन में आया कि क्यों न गीता की स्टडी करनी है और उसी समय गीता मुझे किसी ने दी थी गिफ्ट में दी थी तो मैंने गीता उसी मन में थॉट आया कि हे परमात्मा आप मेरे सदगुरु हो और मैं अर्जुन हूँ ना मैं स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ और अर्जुन बनकर ये गीता का मैं पाठ करूँगी पढ़ूँगी और आप मुझे सहायता करूँगी जो भी आंसर देना है आप मुझे भगवदगीता में मुझे आंसर दे देना तो पहले ही मैं एक पकड़ लिया कि जो भगवान कहेंगे मुझे वही करना है अर्जुन में सर्जन करना तो जो वहाँ लिखा हुआ था कि आप आत्मा हो और शरीर विश्व कल्याण के लिए आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ है तो मैंने तभी वही उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दी और जो भी भक्ति पूजा बताई थी आठ घंटे बताए थे कि भक्ति पूजा करनी है फिर कर्मयोग करना है तो जैसे जैसे बताया था वैसे ही करते गई तो मेरा तब से स्टार्टिंग हुई भक्ति तो दो बजे से मैं उठना स्टार्ट हुआ दो बजे उड़ जाती थी पूरे काम धाम करके चार बजे पूरा घर फ्रेश करके नहा कर मैं भगवदगीता पढ़ना स्टार्ट किया जो भी मैं पढ़ती थी तो मुझे अर्जुन समझकर ही पढ़ रही थी और जो जो बताए हैं वही करती थी वहाँ लिखा था मनन चिंतन मंथन लेखन पूरा करना है वो करते गई धीरे धीरे मैं पूरी से डिटैच होने लगी पूरी साइलेंस में चली गई कुछ भी बोलती नहीं थी घर में काम करती थी सब कुछ करने के बाद भी तो लोगों को भी ध्यान में आया कि इसके पूरी चेंज हो चुकी है दो बजे से उठती बात नहीं करती और इसे करते करते एक बार आरती गा रही थी तुम्हें तो वह माताश्य पिता तुम्हें तो व तुम्हें तो वह बंधु सखा तुम्हें तो वह तभी एक ऐसे लगा मात पिता बंधु सखा भगवान है तो ये सब कौन है मेरे साथ में जो है ये सब कुछ है लेकिन ये मेरे कोई नहीं है और जो मेरा है मैंने उसको देखा नहीं है तो तब से उस से मुझे लगा कि मैं अनाथ हूँ क्योंकि मुझे भगवान मेरा पिता है उसको मैंने देखा नहीं है और तब से मैं बहुत रोने लगी रात रात दिन तक कि भगवान मुझे आप कब मिलेंगे तो शॉर्टकट उसको हाँ। फिर एक दिन मुझे साक्षात्कार हुआ गणेश जी का जैसे सोई थी तो रात में गणेश जी मंदिर में आए तो तब मैंने कहा कि मैं तो श्री कृष्ण को मानती हूँ गणेश जी क्यों हाँ। दिखाई दिए फिर इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि मैं भगवान को कैसे ढूंढूँ मैं तो स्त्री हूँ अभी मैं बाहर भी नहीं जा सकती भगवान के लिए तो एक दिन मुझे किसी ने भाई जी मिले ब्रह्मा कुमारी के वो दीदी ने कहा कि घर में चलो तो उन्होंने कहा गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है तो मुझे थोड़ा अलग ही लगा क्योंकि गीता का भगवान श्री कृष्ण को ही मानती थी भगवद्गीता अनुसार तब मैं मुझे फील हुआ कि वो बहुत शांति से बहुत प्यार से बता रहे थे और कहीं ना कहीं मेरे अंदर थोड़ा ईगो या कोई तो भी ये था कि मैं डिबेट करने लगी तो मुझे लगा इनका नॉलेज में कहीं ना कहीं तो सच्चाई छिपी हुई है तो क्यों नहीं ज्ञान को सुने ऐसे करते करते दिवाली का दिन था तो बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब थे कि भगवान कैसे मिलेंगे और एक दिन तो भगवान को भगवान के प्यार में मैं जैसे मूर्ति के जो पादुका रहते चरण उसको ही धोकर जैसे पीने लगी तो एकदम ऐसे आवाज आए कि बस करो अभी ऐसा मत करो बच्चे बस करो ये मत करो तो उसी समय से मैं जो इतनी मूर्ति पूजा करती थी वो पूरी छूट गई वो जैसे पत्थर के सामान लग गए तो एक दिन में बहुत डिस्टर्ब थी कि भगवान को कैसे पाऊँ तो दिवाली का दिन था बहुत डिस्टर्ब थी तो एक बहन आई ब्रह्मा हमारे साइड में जो रहती उन्होंने कहा कि आप देखिए आत्मा न मस्तक के बीच में एक चमकता हुआ सितारा है आप उसको देखिए अनुभव करिए तो मुझे लगा चलो ये भी करके देखती हूँ क्योंकि मैं पूरा विश्वास करती थी एक्सपेरिमेंट जो भी है वो रियल क्या है तो मैंने पूरा ट्राई किया फोकस किया भ्रुकुटी के बीच में उस स्टार को देखने का तो वैसे मुझे एकदम कुछ समय के बाद फील हुआ कि जैसे स्टार ऊपर की ओर जा रहे मस्तक से निकाल और जैसे जैसे ऊपर जाने लगा तो मैं बहुत गहरी शांति की अनुभूति होने लगी और जैसे जैसे ऊपर जा रही थी तो नीचे शरीर को भी डिटैच होकर देख रही थी कि शरीर नीचे और ऊपर आत्मा जा रही और जाकर एक परमधाम का अनुभव हुआ तब तो मुझे ज्ञान नहीं था परमधाम क्या है लेकिन अभी समझ में आ रहा है एक लाइट वो प्रकाश की दुनिया और एक जैसे एक स्टार एक सितारा लाल प्रकाश की वो दुनिया और जहाँ भी बाबा जैसे शिव बाबा कई शिव बाबा का वो पूरा लाल प्रकाश लाइट का अनुभव हुआ और मैं इतनी कनेक्ट हो गई और इतनी असीम शांति थी डीप साइलेंस जिसको मुझे लग रहा था कि जिसको ढूंढ रही थी यही सच्ची साइलेंस है और फिर मैं जब वो हो गया अनुभव तो मैं घंटों घंटे वहाँ मन टिक गया मुझे नीचे आकर बात करना ही अच्छा नहीं लगता था किसी के साथ बात ही नहीं करती थी वही लंबे टाइम तक मैं वहाँ टिकती थी लगता था कि रात रात जो साल तक मैंने गुजारे हैं ये इस अनुभव के लिए मुझे कोई ज़बरदस्ती बोलते भी थे कि आप बात करो बात करो लेकिन बातें नहीं निकलती थी वो अतीन्द्रिक सुख था वो भगवान का जो मुझे फील हो रहा था उसके बाद में थोड़े जैसे ही दर चली गई तो बहुत ज़्यादा प्योरिटी और भक्ति पूजा में भी बहुत ज़्यादा प्योरिटी आई थी लेकिन यहाँ से जुड़ने के बाद खान एक दिन युगल खाना बना रहे थे थोड़ा गुस्सा करके मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बहुत ज़ोर जोर से तो मुझे लगा ऐसा ही कोई खाना बनाता है गुस्सा करके ऐसे भोजन को मैं कैसे खा सकती हूँ तो मैंने भोजन नहीं किया वो मुझे अलग ही लगा वो खाना भोजन करना ठीक नहीं लगा और इसके बाद में बहुत सारे खान पान भी शुद्धता आ गई लहसुन प्याज वगैरह जो भी चीजें अपने आप तो घर में थोड़ा ये, अप, ये हुआ कि आप ये खाओ कि उन्हें खा रहे और प्योरिटी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चलने लगी फिर कि तब मेरी एज 25 साल की थी 25 26 साल की होंगी और पूरी प्योरिटी पूरी धारणा पर चलने लगी तो बहुत ज़्यादा युगल की तरफ से बहुत ज़्यादा पेपर क्रिएट हुए लेकिन बाबा की इतनी मदद थी कि मैं स्टार को ही देखती थी मैं मैं खुद आत्मा हूँ बच्चों को देखती थी ये भी आत्माए सब आत्माएँ हैं और भगवदगीता में पक्का हुआ था कि सबका अनादि संस्कार सुख शांति पवित्रता है इसको बहुत अच्छे से मैंने अनुभव किया था तो हर एक आत्मा को मैं स्टार को ही देखती थी ये बहुत अच्छी आत्मा है तो युगल के भी तरफ से बहुत ज़्यादा पेपर आने लगे और मारपीट भी होने लगी कुछ समय के लिए तो मारपीट बहुत ज़्यादा होने लगी लेकिन बाबा को कहती थी बाबा देखिए आप मुझे मिले मुझे पता है कि आपका सुख क्या होता है बस इस बच्चे ने भी जब मेरी अज्ञान बहुत ज़्यादा सेवा की जब मेरी तबियत खराब हुई थी बस लेकिन इसको भी आपका अनुभव हो जाए कि आप कितने अच्छे हो कितना मिठ कितने प्यारे हो तो उस आत्मा मुझे मारते भी थे लेकिन मैं उनको दुआ देती थी कि ये बाबा का बच्चा बन जाए ये अज्ञान ये इसका कोई दोष नहीं है क्षमा कर देती थी तो उन्हें भी ये ध्यान में आ गया कि इसमें कोई ना कोई तो शक्ति आ गई है इतना मारपीट करने के बाद तो मैं सोचा था मैं के भग जाए लेकिन ऐसा क्या पावर आ गए इतने प्यार से कोई कैसा बोल सकता है इतनी तकलीफ देने के बाद भी वो किसी को अपने फ्रेंड्स को वगैरह बताते थे तो वो मुझे बातें शेयर करते थे कोई मुझे बोलते थे कि आप ये छोड़ दो वो मुझे बोलने के लिए आते थे लेकिन वही शांत हो जाते थे कुछ ही बोल नहीं पाते थे सामने आने के बाद और ऐसे ही धीरे धीरे आ, एक दिन की बात है कि बाबा को मैंने कहा कि बाबा मैं तो शिव शक्ति कंबाइंड के सोमान में रहती हूँ तो ये आत्मा को मेरा मेरी प्योरिटी दिखाई नहीं देती मैं तो इस इतनी प्योरिटी में सोमान में रहती हूँ तभी वो बात उनको इतनी टच हो गई मैं तो उनकी तबीयत एकदम अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो डॉक्टर के पास एडमिट हो गए और उन्होंने ये अनुभव किसी और को कहा कि मुझे ऐसा ऐसा भगवान ने साक्षात्कार कराया कि आप उस बच्चे की तरफ क्यों देखते हो इस... उनको ऐसा साक्षात्कार हुआ तो वो बहन ने मुझे ये बातें बताई और उनका जो पूरा चेंज हो गया बिहेवियर दूसरे दिन से उन्होंने मारपीट करना बंद कर दिया देखना बंद कर दिया पूरी तरह से पूरी शांत हो गई मुझे कुछ दिन तक समझ ही नहीं आया कि ऐसा गलत व्यवहार करते थे मारपीट लेकिन अचानक क्या हुआ ये बात मुझे कुछ समय के बाद भी पता चली फिर फर्स्ट बार हम मिलन के लिए भी आए थे उनको कन्विंस किया उन्होंने कई लोगों को देखा मधुबन में उन्हें बहुत अच्छा लगा और ये भी समझ में आया कि इनके जैसे कमेज वाली बहुत ज़्यादा लोग हैं जो प्योरिटी का फॉलो करते हैं और फिर भी वो धीरे धीरे वो ज्ञान में पूरे चलने लगे हैं पूरी फैमिली ज्ञान में चलते लोग परिवार की पूरी बहनें भाई माँ ससुराल के भी लोग मधुबन में आए हैं और मोहल्ले पड़ोस बहुत ज़्यादा इस ज्ञान को सुनते हैं अभी हम बहुत बार बार हर साल में मिलन मनाने के लिए आती हूँ युगल भी आते हैं सेवा करने के लिए पूरा सहयोग देते हैं पूरा रेगुलर वो सेंटर पर जाते हैं टू टाइम्स और हम और बहुत अच्छा घर में फीलिंग फील होता है कि घर स्वर्ग बन गया है बच्चे बहुत अच्छे पूरी फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट है और बाबा का नॉलेज नॉलेज को बहुत अच्छे से सब सुनते हैं और एक बार की बात है कि यूगल ने मुझे बंद कमरे में रखा था कि नहीं। नहीं। इसको बंद करके रख दूंगी तो थोड़ी ये छोड़ देगी इस ब्रह्म कुमारी जिसको ज्ञान को तो जैसे मैं कमरे में बैठ गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाह बाबा मैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर सकती हूँ अच्छे पूरी रात मिले आपको याद करने के लिए तो बाबा की याद में बैठी तो पूरी सत्यु का साक्षात्कार होने लगा जैसे राज सिंहासन पर बैठी हूँ लक्ष्मी नारायण जैसे हरे हरे घास से घास पर ऊपर से पूरे भ्रमण कर रहे है वो अनुभव हुआ था बहुत अच्छे अनुभव हुए इसे तो शिव को एक बेटा बनाया है बेटे के लिए भक्ति की थी लेकिन ये नहीं पता था कि भगवान ही मुझे भक्ति का फल भगवान बेटे के रूप में मिल जाएगा अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भगवान मेरा बेटा बन गया है और बेटी भी नवरात्रि के दिन में उसका जन्म हुआ बहुत अच्छी है भट करती है बेटी भी पूरा बाबा को भोग लगाएंगी बहुत अच्छे मानते वो भी घर में पूरा स्वर्ग जैसा फीलिंग होती है पूरा सात्विक वातावरण है सेंटर्स पर भी जो भी सेवाएँ होती है बड़े बड़े वी पहले तो कुछ भी बोलना नहीं आता था लेकिन बाबा ने बहुत कुछ बहुत सारी बातें बोलना सिखाया है एक बार की बात है एक बार करंट लगा था मुझे टू ट्वेल्व में रात में हम मिलन मना के आए सेंटर से और सुबह मॉर्निंग में उठी तो मशीन को करंट आया था तो मुझे लगा भी मशीन के पास गई तो बच्चे हाथ नहीं लगाना लेकिन धीरे धीरे मैं कुछ समय के बाद वो नल के पास मुझे लगा मशीन के पास नहीं जाना है लेकिन एक नल था उसको भी करंट आया था तो जैसे पानी डालने के लिए गई तो हाथ मेरा पूरा चिपक गया वहाँ तब मेरे पास कोई नहीं था बच्चियाँ अंदर थी और युगल थे वो बाहर गए थे तब मैंने खुद को ट्राई की कि अपने हाथ छुड़ाऊँ लेकिन हाथ नहीं छुड़ रहे थे बहुत कोशिश करने के बाद लगा कि बस अभी शरीर छुटने वाला ही है <laughs> तो दिल से एक आवाज़ निकली कि बाबा शिव बाबा इतने जोर से आवाज़ निकले कि कॉलनी में गुंज उठी वो आवाज़ और कॉलनी के लोग दौड़ के आए जैसे ही शिव बाबा बोली तो जैसे परमधाम से वो करंट आई बाबा के किरणे और मेरे हाथ दोनों छूट गए इतने दूर से मैं गिर गई लेकिन ऐसे लगा नीचे बाबा ने मुझे हाथ में उठा लिया पकड़ लिया और जब मैं रात में डॉक्टर के पास चली गई मेरा तो उन्होंने कहा कि एक मिनट भी हो जाता तो एक करंट आपके हार्ट तक पहुँच जाता और आपका हार्ट जल जाता आप बहुत भाग्यशाली हो आप बच गए हो और बहुत थोड़ा वीकनेस तो थो लग रहा था हाथ में पूरा जो ब्लड सूख सूख गया था थोड़ा नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन बाबा का वो अनुभव तब लगा कि बाबा ने मुझे नया जीवन दिया है सेवा के लिए और उसके पहले भी बहुत ज्यादा सेवा में मैं समय देती थी तो सब लोग बोलने लगे कि हमने एक आश्चर्य देखा है कि अभी पहले बार देखा कि आपको कैसे भगवान चमत्कार करता है और आप बहुत ज़्यादा सेवाएं करते हो ब्रह्म की और युगल भी कहीं कभी कहते थे कि आप थोड़ा समय ज़्यादा ही देते हो लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ आज इसको बाबा नहीं बचाया है मैं तो था नहीं कोई नहीं था मेरे पास में तो वो बात मेरे ध्यान में कहीं ना कहीं रहती है कि मेरा जीवन मेरे बाबा के लिए विश्व के लिए है तो एक इच्छा होती है एक ही मैं बोलना चाहूँगी सभी को कि आप गुड वाइब्रेशंस दो कोई कैसे भी आत्माएं हो नेगेटिव भी हो सकती है आपके घर में लेकिन आप उनके लिए दुआ देंगे अच्छा सोचेंगे तो वो तो परिवर्तन ज़रूर होगी क्योंकि पत्थर को पारस बनाने वाला बाबा है वो पॉइंट मुझे हमेशा वो याद आता था और उस पेपर में भी मुझे यही फील करती थी कि बाबा से कहती थी, थी कि बाबा मुझे पेपर से कभी छुड़ाना नहीं मुझे ये पेपर से आप इतना प्यार दे रहे हो मेरे आपका प्यार मुझे बहुत कीमती है तो सेकंड बाबा की याद कभी भूलती नहीं निरंतर याद रहती थी, थी बाबा को भूलना मुश्किल था कभी लगा ही नहीं कि मेरे पास कोई पेपर चल रहा है या कुछ मैं सहन कर रही हूँ ये फील नहीं होता था जब भी बाबा मुझे अपने गोद में ही लेता था बहुत ज़्यादा पेपर कभी उन्होंने बाहर भी रखा कभी मैं फ्लोर पर नीचे फर्श पर भी बच्चियों के साथ सोई नीचे सोना पड़ा तो अनुभव होता था कि बाबा ने अपने गोद में हमको सला दिया है तो इतने पेपर के बाद भी अभी भी ज्ञान में आए हैं और बहुत ही अच्छे हैं वो बहुत सहयोग देते हैं और बाबा को बहुत मानते हैं वो चलिए अर्चना जी बात बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है आपने शेयर किया अपनी कहानी आध्यात्मिक जीवन की तो हमें अच्छा लगा शुक्रिया ओम शांति थैंक यून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 मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन आया आपके आंगन आया खुशी होगी बाहर खिला मन का गुलशन का गुल सुनते रहो Sund tera ho, radiam adhuban. Aaya apke aangan, aaya khushiyo ki bahar khila man ka gulshan. Sund tera ho, muskura tera ho, radiam adhuban. Sund tera ho, muskura tera ho. नमस्कार आप सिंधा रेडियो मधु वन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपके खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं स्वामीनाथ भाई जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और सिविल एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ कर रहे हैं तो सिविल एग्ज़ाम क्या है और उसमें कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इस पर बात करने वाले हैं आप सभी की तरफ से तिवारी स्वामीनाथन भाई जी का बहुत बहुत स्वागत थैंक यू सर निवारी जी आप अपने बारे में बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी रिक्शा दीक्षा कहाँ पर हुई इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें हमने प्रारंभिक शिक्षा अपने अलौकिक घर लौकिक घर जौनपुर से प्राप्त किया है हम्म हम्म और उच्च शिक्षा प्रयागराज से जी और ग्रेजुएशन में हमने भी किया है फिर धीरे धीरे समाज को देखते हुए सामाजिक सुधार के लिए हमने सिविल एग्ज़ाम को चुना प्रफेयर किया और आगे समाज के कल्याण के लिए और आगे भी हम अगर पद पे चुने जाते हैं तो नहीं, समाज नहीं, को शांति सद्भावना देने और समाज में कैसे कल्याण होगा और आगे कैसे हम लोगों में शांति बढ़ाएंगे नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। इस उद्देश्य पे हम नैतिक काम करेंगे जी जी जी आ, सिविल एग्जाम में क्या क्या होता है कौन कर सकते हैं वो थोड़ा बताइए सिविल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो हमें ग्रेजुएशन का होना आवश्यक है आप किसी फील्ड से ग्रेजुएशन किए रहें आप सिविल एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं उसके साथ उसके साथ साथ आप एक विचारशील नैतिक बातें और परिवर्तन में आप ढलने की कोशिश भी आपके अंदर वो अंदर नहीं तो होना चाहिए हुँ, हुँ, जब तक आप अंदर से परिवर्तनशील नहीं रहेंगे क्योंकि परिवर्तन युग में आपको परिवर्तन होना आवश्यक है तभी आप आने वाले चुनौतियों से आप निपट सकते हैं और सिविल एक एक सिविल के लिए एक सिविल ऑफिसर्स के लिए ये होना आवश्यक है तो सिविल एग्ज़ाम कितने समय का होता है कैसी तैयारी की जाती है कौन इसको पढ़ाते हैं क्या ट्यूटर वगैरह भी लगते हैं या इंस्ट्रक्शर्स होते हैं सिविल एग्ज़ाम के लिए तो अगर प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ट्यूशन की आवश्यकता होती है लेकिन ऐसे कई सारे सिविलियंस हैं जो बिना किसी ट्यूशन के करते हैं बिना ट्यूशन के निकाले हैं और आज अच्छे पोस्ट पे समाज की सेवा और कल्याण की करते हैं जी जी जी तो आप इसमें जैन आपका क्या रोल है किस तरह से आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं और कौन से सब्जेक्ट या कौन से विषय को लेकर काम करना चाहते हैं देखिए हमारा तो विषय जो एक विषय से दिया जाता है इसमें एक पेपर तो हमारा वो पॉलिटी साइंस था अभी एक बार हम दिए थे उसके बाद अभी नहीं दिया हूँ अभी प्रिपरेशन में ही हूँ और आगे तैयारी करेंगे जी जी जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया तिवारी जी मैं चाहूँगा कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान से भी जुड़े हुए हैं तो कैसे जुड़ना हुआ वहाँ पर आपको क्या सीख मिलती है और किस तरह की बातें होती हैं जो आपको वहाँ पर जो है अपना जीवन जीने की कला या कुछ सिखाती हो उसके बारे में बताइए तो ओम शांति से हमारी दीदी जो कि बी के रेखा दीदी हैं जी जी हम बहुत अल्प आयु से ही दीदी के साथ हैं हम्म करीबन तो हमें याद नहीं है छः सात साल के हैं तब से ही दीदी के परवरिश में आते जाते पढ़ाई वक्त के समय जब भी छुट्टियाँ मिलती थी लोग ननिहाल और बुआ के घर मौसी के घर जाते थे हम्म हम्म लेकिन दीदी से इतना लगाव था कि हम कहीं रिश्तेदारी में ना जाके भगवान के घर में जाके जो भी सेवा में हाथ होता था बटाते थे और करते थे और आज भी अगर हमें छुट्टी मिलती है तो हम भी आज भी आते हैं दीदी के पास और रही इसका सिविल एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन में आज बच्चों के अंदर भूलने की प्रवृत्ति ज़्यादा है एकाग्रता नहीं है एकाग्रता के लिए आप जरूरी है एकाग्र होने के लिए आपका दिमाग एक जगह एक निश्चित स्थान पे जो काम कर रहे हैं आप उसी समय वही काम करिए हम पढ़ते हैं पॉलिटी साइंस दिमाग चला जाता है इतिहास पे इतिहास पढ़ते हैं तो चला जाता है भूगोल पे लेकिन और भी जो लौकिक काम है उस पर हमारा दिमाग भटकने लगता है हुँ, एक जगह एकाग्र नहीं होता हुँ. लेकिन मधुबन और ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद आप अध्यात्म से जुड़ेंगे तो आपका दिमाग सबसे पहले एकाग्र होगा और किसी विषय में या किसी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ज़रूरी है नैतिक काम है कि आप जो भी काम कर रहे हैं जो भी विषय पढ़ रहे हैं आप उस पर एकदम एकाग्र हो रहे उसके लिए ध्यान योग कैसे किया जाए कैसे न किया जाए आप किसी भी नज़दीकी सेंटर पर जाएँगे तो वहाँ के दीदी और भी वहाँ के भाई लोग हैं और जो भी हैं वहाँ के सेवाधारी तो वो आपको वहाँ एकाग्र होना सिखाते हैं और एकाग्रता किसी भी फील्ड में हम नहीं कह रहे हैं कि सिविल एग्ज़ाम में ही आप किसी भी फील्ड में जाएंगे अगर आप एकाग्र हैं तो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी और एकाग्रता यहाँ दीदियों के माध्यम से भाइयों के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है आप कैसे एकाग्र होंगे जी, जी। और एकाग्र एक बार हो गए आप किसी सब्जेक्ट को किसी भी चीज़ को अगर एकाग्रता से सुन लिए तो आपको वो एकदम अध्यात्म रूप में चला जाएगा आप भूलने की कोशिश भी करना चाहेंगे तो वो भी चीज़ नहीं भूल पाएंगे तो इसमें ओम शांति ब्रह्मा कुमारी से जुड़िए और आप एकाग्र होने की कोशिश कीजिए आज दुनिया में एकाग्र होना किसी भी सब्जेक्ट में हम नहीं कह रहे हैं कि सिविल एग्जाम में ही आप भी कहीं भी रहिए हाँ, सब में एकाग्रता की एकाग्रता अगर आपके अंदर नहीं है तो आप कुछ नया चीज़ नहीं सीख सकते हैं आप परिवर्तनशील हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि साइंस दिनों दिन बदल रहा है जी जी अगर आप परिवर्तन नहीं होंगे परिवर्तनशील नहीं बन पाएंगे एकाग्रता नहीं रहेगी नई चीज़ों की नहीं सीख पाएंगे तो आप वर्तमान से बहुत पीछे चले जाएंगे रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं बिल्कुल बिल्कुल तिवारी जी एक और बात जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक आ, संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे जनता जनार्दन को जो इस वक्त रेडियो के माध्यम से आपको सुन रहे हैं हम यही कहना चाहेंगे कि आप नज़दीकी सेंटर से जुड़े जो भी आपके पास नज़दीकी सेंटर हो आज टेक्नोलॉजी का भी माध्यम आप चुन सकते हैं आप मोबाइल पर डालेंगे तो आपके नज़दीकी में मारी कुमारी सेंटर पे जो भी हैं आपको पता चलेंगे आप वहाँ जुड़िए और एकाग्रता होने की कोशिश कीजिए एकाग्रता ही जीवन का मूल्य अगर आप एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं कुछ नई चीज़ सीख ही नहीं सकते चाहे वो ज्ञान की बातें हो चाहे जैसी भी बातें हो अगर आप एकाग्र हो गए तो आप समझ लीजिए कुछ नया भी चीज़ है सीख लेंगे सीख लेंगे चाहे वो साइंस हो चाहे जो सब्जेक्ट हो जी जी और बिना एकाग्र हुए आप कुछ नहीं कर सकते तिवारी हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि कैसे एकाग्रता के कारण आप जो है बाकी सब चीज़ें कर सकते हैं तो एकाग्रता कैसे पाए इसके लिए आपने ब्रह्मा कुमारी इसका मेडिटेशन बताया जिससे हम एकाग्र हो सकते हैं बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया और आप खुद सिविल एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं जिससे आप सरकारी जो पोज, पोजिशन है उसको पद को प्राप्त कर सकते हैं और समाज में एक सद्भावना और समरसता को लाने में मददगार साबित हो सकते हैं बहुत बहुत साधुवाद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन वन जीरो सेवन पॉइंट एड एफ एम सुनते रहो मुस्करो नीले नीले जब आए बरसाए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 प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए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 ऐसा कोई साथ ही हो झमछम करता सावन धूदों के पान चलाए सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए झमछम करता सावन धूदों के पान चलाए सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए प्यार में नहाने को डूब ही जाने को दिल मेरा रा तड़ पाए जगा जाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए नील नील अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए, हमको परसाए हम कु तरसाए लाल लल लाला लाल लल लाला लाल लल लाला लाल लल